तो आयु के बारे में ऐसा निर्धारित करेंगे तो पिछले कर्मों के अनुसार तो आयु निश्चित है लेकिन वर्तमान कर्म का प्रभाव पड़ने से वो कम और ज्यादा हो सकती है और हमारे कर्म के अतिरिक्त दूसरा यदि हमारे को मार दे अन्यायपूर्वक तो वो भी एक कारण बन सकता है उसमें हम स्वयं कारण न होते हुए भी निरपराध होते हुए भी हमारी मृत्यु हो सकती है अचानक भी हो सकती है तो जाति को हम बदल नहीं सकते जो हमको मिल गई है हमारे वर्तमान के कर्म वर्तमान जीवन के जो कर्म होते हैं वो हमारी जाति को नहीं बदल सकते शरीर तो वही रहेगा वो हमारे आयु पे प्रभाव डाल सकते हैं और वो हमारे भोग पे भी प्रभाव डाल सकते हैं पिछले कर्मों के अनुसार जिस परिवार में हमने जन्म लिया वहाँ आर्थिक स्थिति कम या अच्छी दोनों हो सकती है लेकिन हमारा वर्तमान का पुरुषार्थ उसमें परिवर्तन ला सकता है निर्धन परिवार में पुरुषार्थ करने से वो अधिक धन भी ले सकता है और धनिक के यहां पर पैदा होकर के भी आलस्य के कारण अपरुषार्थ के कारण वो अथवा तो पैसे को गवाने के कारण जुए में उड़ा देने के कारण निर्धन भी हो सकता है वर्तमान के कर्म से भोगों में परिवर्तन आ सकता है तो ये जाति आयु और भोग अब जिन कर्मों को हम कर रहे हैं वर्तमान में उनके भी दो विभाजन किए जाते हैं कुछ कर्म ऐसे हैं जिनका फल हमारे को इसी जन्म में मिल जाता है इसके लिए योगदर्शन कार ने शब्द दिया दृष्ट जन्म वेदनीय जो जन्म भी चल रहा है दृष्ट जन्म है उसी में उसका फल मिलता है वो कहलाते हैं दृष्ट जन्म वेदनीय कर्म और कुछ कर्म ऐसे हैं जिनका फल हमको अन्य शरीरों में मिलेगा आगे कभी उनके लिए शब्द दिया गया अदृष्ट जन्म वेदनीय जो जन्म हमको अभी दिखाई नहीं दे रहा है अदृष्ट है उन उन जन्मों में उन कर्मों का फल मिलता है तो वो कर्म अदृष्ट जन्म वेदनीय दृष्ट जन्म वेदनीय और अदृष्ट जन्म वेदनीय दो तरह से फिर और कर्मों को हम विभाजित कर सकते हैं बात में कर लेंगे आप लिख लीजिए प्रश्न को और एक और विभाजन था कर्मों का जिसको तीसरे पात योगदर्शन तीसरे पात को जो पढ़ रहे हैं उनके सामने तो आई गया था सूत्र अन्यों की दृष्टि से बता रहा हूं कर्मों को वहां उन्होंने दो तरह से बांटा एक सोपक्रम और एक निरुपक्रम सोपक्रम का मतलब है हमने जो हमारे जो कर्म मिले हुए हैं उसको हम तेजी से भोग लें तेजी से उपयोग कर लें उसका प्रयास करके उपक्रम करके जल्दी से भोग लेंगे तो वो जल्दी समाप्त हो जाएंगे और एक है कि हम भोग नहीं रहे सामान्यतः जितने भोगे जा रहे हैं थोड़े थोड़े थोड़े उतने भोगे जा रहे हैं ऐसे ही है जैसे हमारे पास एक महीने का गेहूं हो तो या तो हम उसको जल्दी से खा जाएं अथवा थोड़ा थोड़ा करके खाए यह हमारे ऊपर निर्भर करता है गेहूं तो उतने ही है उसका उदाहरण योग दर्शनकार ने दिया कि किसी कपड़े को धोया हमने गीला हो गया वो अब या तो उसको तार पे फैला करके सुखा दें तो जल्दी सूख जाएगा और दूसरा है गीला किया निचोड़ के रखा और निचोड़ा का निचोड़ा हुआ समटा हुआ यूं का यूं रख दिया तो जिसको फैलाया है वो जल्दी सूख जाएगा ये है सोपक्रम और निरुपक्रम है निचोड़ा हुआ जू का तू रखा है सूखेगा तो वो भी लेकिन धीरे धीरे सूखेगा इसको कहते हैं निरुपक्रम तो यदि हम अपने कर्मों को धीरे धीरे भोग रहे हैं तो वो अधिक देर तक चल सकते हैं जैसे धन संपत्ति को या किसी भी चीज को थोड़ा थोड़ा खर्च करेंगे तो अधिक दिन तक चलेगी और जल्दी समाप्त करना चाहे तो एक दिन में भी समाप्त कर सकते हैं या कुछ महीनों में समाप्त कर सकते हैं जल्दी भी समाप्त कर सकते हैं इस दृष्टि से कर्मों को फिर हम दो ढंग से बांट सकते हैं सोपक्रम और निरुपक्रम कर्मों के संबंध में जो बहुत से प्रश्न हमारे मन में जिज्ञासाएं उठती हैं उसको समझने के लिए कुछ बातें आवश्यक हैं जो आपके सामने मैं रखता हूं हो सकता है आपके बहुत से प्रश्नों का समाधान उसी से हो जाएगा और नहीं तो कोई प्रश्न बचेंगे तो हम आगे विचार कर सकते हैं एक बात कि किसी कर्म का फल वही देता है जो कर्मों को जानता है जो हमारे कर्मों को जानता ही नहीं वो हमारे कर्मों का फल नहीं दे सकता जानने वाला ही कर्मों का फल देगा और कर्मों का फल वही कहलाएगा जो कर्मों के अनुसार दिया जाए कर्मों के अनुसार जो फल दिया जाएगा वही कर्मों का फल माना जाएगा तो इस दो बात से हमको ये समझ में साथ में आएगा कि जो हमारे कर्मों का फल जान कर्मों को जानता ही नहीं है उसके द्वारा यदि हमारे को सुख दुख प्राप्त हो रहे हैं कुछ भोग सामग्री प्राप्त हो रही है हमारी भोग सामग्री छीन रही है तो उसको कर्म का फल नहीं माना जाएगा किसी चोर ने हमारी जेब काट ली तो कई जने ये मान लेते हैं कि हमारे कर्म ही ऐसे थे हमारे भाग्य में ऐसा लिखा था तो वो पैसे चले गए कोई हमारा दुष्कर्म रहा होगा इसीलिए तो जेब कटी नहीं तो जेब भी नहीं कटती इस तरह की घटनाओं का यह समाधान है कि जेब काटने वाले को हमारे कर्मों का पता नहीं था कि किस कर्म के कारण यह हमको फल दे रहा है वो तो अपना स्वतंत्र लोभ के कारण से कर्म कर रहा है तो हमारी जेब का कटना हमारे किसी कर्म का फल न माना जाए यह हमारे कर्म का फल नहीं है लेकिन जेब कतरे ने कोई क्रिया तो की है चाकू या ब्लेड तो चलाई है क्रिया तो हुई है तो उसका कुछ, कुछ हमको वहां दिखाई दिया जेब कट गई चिर गई उसने पैसा हाथ हाथ चलाया पकड़ा निकाला क्रिया तो हो रही है वहां कुछ ना कुछ फिर पैसे भी निकल गए हैं बटुआ निकल गया हैं कर्म का परिणाम है ये कर्म का परिणाम है, है ये कर्म का फल नहीं है चोर ने जेब को कतरा पैसा निकाला बटुआ निकाला ये उसने कुछ क्रियाएं की इस क्रिया का फल तो चोर को मिलेगा आगे या तो शासन व्यवस्था से मिलेगा या ईश्वर से मिलेगा ये जो क्रिया की उसने जेब काटने की इस क्रिया का कर्म का फल तो उस चोर को ही मिलेगा बाद में जिसकी जेब कटी ये उसका फल नहीं है ये उस क्रिया का परिणाम है और जेब कटने के बाद में जो दुख हुआ जिस व्यक्ति को दुख हुआ जिसकी जेब कटी किसी को अधिक दुख हो सकता है किसी को कम हो सकता है यह उस क्रिया का प्रभाव है एक बस जा रही है और ड्राइवर की लापरवाही से बस टकरा गई ट्रक से और उसमें बहुत से व्यक्तियों की मृत्यु हो गई लापरवाही रूपी कर्म ड्राइवर ने किया चालक ने किया अब जो इतने लोग मर गए मान्यता यह है कि ये इनके अपने अपने कर्म थे कर्मों के अनुसार इनको फल मिल गया कोई मर गया किसी का हाथ पैर टूटा किसी को खनोज भी नहीं आई तो ये कर्मों के अनुसार ही तो हुआ नहीं तो इतना भेद क्यों होता अर्थात कर्मों के अनुसार ही ऐसा हुआ ऐसा लोग बाग मानते हैं लेकिन यहां भी हमको वही सिद्धांत लाना होगा कर्मों का फल वही दे सकता है जिसको कर्मों का पता हो ड्राइवर को नहीं पता कि किस किसके कैसे कैसे कर्म थे और वो इसको ऐसा ऐसा फल देना है इसलिए वो लापरवाही कर रहा हो ऐसा नहीं वो अपने ढंग से लापरवाही कर रहा है उसकी लापरवाही रूपी कर्म का फल दंड उसको मिलेगा शासन से या ईश्वर से बाकी लोगों को जो हानि हो गई वो उनके कर्मों का फल है ऐसा हम नहीं कह सकते टक्कर रूपी असावधानी से टक्कर हुई टक्कर रूपी क्रिया के बाद में जो भौतिक सिद्धांत लगे टक्कर लगी उससे इनपे परिणाम आया है उस क्रिया का परिणाम आया है और ब, बगल में कोई और ऐसा व्यक्ति खड़ा हो जो कमजोर दिल वाला हो उसने देखा कि ये इतने लोग मर गए इतनी टक्कर हो गई जोर से पता नहीं क्या हो गया और वो एकदम धक्का लगा उसको और धक्का लगने से वो बेहोश हो गया या तो हृदयाघात हो गया हार्ट अटैक हो गया और उसकी भी मृत्यु हो गई यह है प्रभाव उसका सीधा कोई टकराव नहीं हुआ वो तो धक्का लग कर के बेहोश हो गया या मर गया इसको कहेंगे कर्म का प्रभाव तो जब भी हम हमको निर्णय करना हो वहां कर्म का फल कर्म का परिणाम और कर्म का प्रभाव इन तीनों को अलग अलग करके देख लेंगे तो हमको संशय या उलझन पैदा नहीं होगी नहीं यहां हम विशेष अर्थ में कर रहे हैं तो परिणाम का मैंने आपको घटना देकर के बताया उसको हम परिणाम कहेंगे अंतर यह है यह पूछ रहे हैं कर्म और परिणाम में अंतर क्या है फल और परिणाम में अंतर क्या है फल हमेशा कर्म के अनुसार दिया जाता है और फल देने वाला कर्म को जानता है कर्म को जानता है और कर्म के अनुसार फल दे रहा है तो ये तो फल कहलाएगा और जब सामने वाला हमारे कर्मों को जानता ही नहीं है नहीं इसमें यही प्रश्न आता है एक इनका कहना है कि भाई जो ड्राइवर ने बस चलाई तो तो ईश्वर ने उनको फल दिलवाया है जो जिनको चोट लगी है जो मर गए हैं अगर हम ऐसा माने कि ईश्वर ने ही टक्कर लगवाई वो तो टक्कर तो लगनी थी क्योंकि कर्मफल भुगवाने थे चूंकि कर्मफल भुगवाने थे इसलिए टक्कर तो लगनी थी और टक्कर लगनी थी तो ड्राइवर को लापरवाह भी होना था तो ईश्वर ने करवाया यदि हम इसको ईश्वर का करवाया हुआ मानेंगे तो चालक की गलती हमको नहीं माननी होगी फिर चालक तो कटपुतली -कट हुआ और ईश्वर की भी गलती नहीं मानेंगे ईश्वर तो कर्म के अनुसार फल दे रहा है उस स्थिति में उस दृष्टि से ईश्वर तो कर्म के अनुसार फल दे रहा है तो उसकी कोई गलती नहीं लेकिन चालक का दोष हम नहीं मान सकते फिर तो हर आतंकवादी हर रिश्वत लेने वाला रुके ये बहुत जटिल विषय है और आप लोगों को बहुत सारे प्रश्न उठ रहे होंगे लेकिन एक बार मेरी बात सुन लीजिए बहुत सारा समाधान आपका हो जाएगा नहीं तो मैं सबका समाधान करूंगा और अधिक समय लग जाएगा यदि हम हमको मूल सिद्धांतों को कभी नहीं तोड़ना है पहला सिद्धांत हमने माना कि कर्म का फल तभी माना जाएगा जो कर्म को जानता हो और फल हमेशा कर्म के अनुसार होता है इसमें किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है सब इसको मानते हैं अब रही बात ड्राइवर की गलती से जो दुर्घटना हुई तो ईश्वर ने करवाया अगर ऐसा मानेंगे तो ड्राइवर का कोई दोष नहीं है फिर तो आतंकवादी जो गोली चला रहा है उसमें उसका दोष नहीं है ईश्वर ने करवाया क्योंकि हमको मरना था घर पे चोरी हुई चोरी होनी थी हमारी इसलिए कराया पाकिस्तान को भारत के क्षेत्र पर अधिकार करना था तो इसलिए हुआ ये लोग मान के चलते हैं कि जितना भी सुख दुख हमको मिलता है वो हमारा कर्म के अनुसार ही मिलता है कर्म के अतिरिक्त नहीं मिलता ये मान के चलते हैं जो कुछ भी सुख दुख हमको होना है वो कर्म के अनुसार ही होगा कर्म के अतिरिक्त नहीं हो सकता अगर हमारा पाप कर्म है ही नहीं तो कोई कितना भी प्रयास क्यों ना करे गोली भी चलाएगा तो गोली हमारे इधर उधर से निकल जाएगी बम विस्फोट होगा तो भी हम नहीं मरेंगे ये मान्यता मानी जाती है तो यदि ऐसा माना जाए कि हमको वही सुख मिलना है वही दुख मिलना है जो हमारा कर्म है उसके अतिरिक्त सुख दुख हमको मिल ही नहीं सकता तो कोई हमारे साथ अन्याय कर सकता है क्या कोई मनुष्य और अन्याय नहीं कर सकता तो अधर्म भी नहीं हुआ स्वामी जी ने तो धर्म और अधर्म की परिभाषा कहां लाके छोड़ दी न्यायपूर्वक व्यवहार धर्म है और अन्यायपूर्वक व्यवहार अधर्म है तो यदि हमको अपने कर्मों के अनुसार ही सदा मिलता है और मिलेगा तो कोई हमारे साथ अन्याय कर ही नहीं सकता कोई अन्याय नहीं कर सकता इसका मतलब कोई अधर्म भी नहीं कर सकता हम कोई अधर्म नहीं करेंगे फिर और यदि हमारा सब कुछ हमारे कर्मों के अनुसार ही मिलता है तो क्यों हमने पुलिस लगा रखी है क्यों हमने सेना लगा रखी है क्यों हमने गुप्तचर विभाग कर रखा है क्यों हमने न्यायालय न्याय व्यवस्था न्याय कर रखी है ठीक है और क्यों हम घर पे ताले लगाते हैं क्यों हम अपनी सुरक्षा के लिए सावधानी रखते हैं यदि सब कुछ जैसा होना है वैसा ही होना है तो आप ताला लगाओ चाहे मत लगाओ व्यर्थ है चोरी तो होनी है आपकी आप सड़क पर सावधानी से चलो या ना चलो दुर्घटना तो आपकी होनी है फिर क्यों कहते हैं सलाह क्यों देते हैं बच्चों को कि सावधानी से चलो दुर्घटना होनी है पिछले कर्म के अनुसार तो होगी और सावधानी रखते हुए भी हो जाएगी अगर होनी है तो, तो फिर सावधानी का क्या मतलब हुआ फिर सुरक्षा व्यवस्था का क्या मतलब हुआ और फिर हम क्यों अपनी चोरी की सूचना पुलिस में जाकर के देते हैं हत्या की सूचना पुलिस को क्यों देते हैं किसी भी अपराध हमारे पे हुआ तो हम मान लें हमारा कर्म था क्यों सूचना देने जाते हैं लेकिन ऐसा नहीं है यह हमारे व्यवहार का अंतर्द्वंद्व है ये हम मान के चलेंगे कि व्यक्ति अधर्म करता है और धर्म भी करता है और अधर्म करता है तो इसका मतलब है अन्यायपूर्वक दूसरों से व्यवहार करता है जब अन्याय पूर्वक दूसरों से व्यवहार हो रहा है तो दूसरों को अन्याय पूर्वक सुख या दुख दिया जा सकता है अन्याय पूर्वक सुख लिया जा सकता है ये सब हमको मानना होगा और बस का जो उदाहरण है मान लीजिए गिलास का बस होता ट्रक होता जिसमें कांच के गिलास हों, उसकी टक्कर लगी होती तो वहां भी कुछ टूट जाते कुछ क्रैक हो जाते और कुछ साबत बच जाते उसमें क्या कारण है उन सबके भी अपने अपने कर्मफल रहे होंगे कर्मफल के अनुसार ही तो आ रहा है ये सारा का सारा जैसे मनुष्यों में आया तो उन गिलासों के भी अपने अपने कर्म रहे होंगे पिछले मैं पूछ रहा हूं आपसे तो जड़ वस्तु का तो कोई कर्माशय नहीं होता लेकिन फिर भेद कहां से आ गया भेद कहां से क्या ईश्वर चाहता था कि ये गिलास बच जाए ये गिलास न बचे ईश्वर को क्या किसी गिलास से प्रेम था और किसी से प्रेम नहीं था भौतिकी के नियम वहां काम कर रहे हैं किस जगह पे वो गिलास लगाए टक्कर किस कौन से लगी है कहां धक्का लगाए किसके पास घास फूस है कोई बिना घास फूस के रह गए कौन कांच आसपास में रह गए या भौतिकी के नियम काम करते हैं उसके अनुसार से ये परिणाम आते हैं जैसे गिलास के अंदर आ रहा है ऐसा ही मनुष्यों के अंदर भी हमको मानना चाहिए तो कर्म का फल कर्म का परिणाम और कर्म का प्रभाव ये तीन हमको अलग अलग मानने होंगे अब दूसरी बात इससे जुड़ा हुआ प्रश्न उठता है कि यदि कोई हमको अन्याय पूर्वक दुख दे देता है पिछली आधार पे हमने ये मान लिया कि अन्याय पूर्वक दुख दिया जा सकता है और अन्याय पूर्वक सुख दिया जा सकता है या लिया जा सकता है तो जब हमारे साथ में अन्याय हो गया तो फिर उसका क्या व्यवस्था होगी जिसने हमारे साथ अन्याय किया उसको तो चलो दंड मिल जाएगा उसका पाप कर्म का फल मिलेगा हम जो पीड़ित हो गए बिना कर्मों के हमारे कर्म थे नहीं कर्म का फल है नहीं लेकिन हम तो दुखी हो गए हमारा तो हाथ टूट गया हमारी तो हड्डी टूट गई हमारे तो कई दिन चिकित्सालय में गए धन गया समय गया दुख हुआ इसकी क्या व्यवस्था होगी इसका क्या होगा यह हमको यू ही मिल गया कुछ ना कुछ तो हमको नियम मानना पड़ेगा कर्मानुसार माने तो फिर वही पहली बात हो जाती है फिर चालक का कोई दोष नहीं है तो यहां हमारे को फिर कुछ निश्चित सिद्धांतों को लेकर चलना होगा इतना आप सभी स्वीकार करेंगे कि ईश्वर न्याय करी है वो अवश्य न्याय करेगा वो अवश्य न्याय करता है तो हम संभावना सोचें कि ऐसी स्थिति में ईश्वर क्या न्याय कर सकता है हमारे साथ अगर किसी को अन्याय पूर्वक दुख मिल गया तो न्याय तो करना ही है ईश्वर को आज की न्यायालय की तरह तो हो नहीं सकता कि अपराधी को केवल दंड दे दिया तो जो व्यक्ति मर गया है या उसके परिवार वाले हैं वो कहेंगे हमारे को न्याय मिल गया उनको क्या न्याय मिला जिसने दंड किया उसका तो दंड, उसको तो दंड मिला लेकिन परिवार वालों को क्या न्याय मिला और जो मर गया उसको क्या न्याय मिला वो तो मरी गया उसका क्या है लेकिन ईश्वर के यहां तो ऐसा नहीं होगा वहां उसके प्रति भी न्याय होगा तो संभावना के तौर पे हमारे को हम दो तीन चार चीजें सोच सकते हैं अब उसमें से कौन सी होती है ये निर्णय करना तो मुश्किल है असंभव जैसा है लेकिन हमको ईश्वर की न्यायकारिता को बनाए रखना है उस पर कई आँच नहीं आनी चाहिए और ये सिद्धांत भी बना रहेगा कि कर्म का फल यथा हमको अवश्य मिलता है और कुछ ना कुछ न्याय हमारे साथ अवश्य होगा यह हमको मान के चलना है तो एक संभावना तो यह हो सकती है कि हमारे को यदि अन्याय पूर्वक कष्ट मिल गया तो हमारे जो पिछले संचित कर्म थे बहुत सारे उसमें अच्छे बुरे सबके बहुत अधिक रहते हैं उस खाते में से कुछ ऐसे कर्म जिनका वैसा है, लगभग वैसा या वैसा दुख हमको आगे कभी मिलना था ईश्वर की व्यवस्था से कभी और समय मिलना था वो उसमें से घटा दिए जाए घट जाए वो तो हमारा न्याय हो गया हमारे को कर्मफल से अधिक दुख नहीं मिला जो दुख हमको कभी और मिलता ईश्वर की तरफ से आता और ईश्वर ने देखा इसको अन्यायपूर्वक दुख भोग लिया इसने दुख इसको मिल गया है तो वो घटाया जा सकता है ऐसे भी एक न्याय व्यवस्था हो सकती है एक बात लेकिन अगर कोई कहे कि, कि किसी के पिछले बुरे कर्म हो ही नहीं तो क्या हो सकता है पिछले बुरे कर्म ही नहीं है तो क्या हो सकता है तो दूसरा एक हो सकता है कि मान लो भविष्य में कभी वो करे ईश्वर के ज्ञान में आ गया कि इसको इतना दुख अन्यायपूर्वक मिला है अब भविष्य में अगर वो ऐसा करेगा तो उसका फल उसको ना मिले रुकिये। अभी रुकिए आपके पचासों प्रश्न आ जाएंगे अभी सारा समझ आए रुकिए मैं एक बार बता दूं, फिर आपको अवसर रहेगा निश्चित रूप से आप प्रश्न करें इसमें जो जो आपको गलत लगता है वो अवश्य बताएं। जो कुछ पूछना है अवश्य पूछें एक संभावना हो सकती है मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपने कार्यालय से एक हजार रुपए की चोरी कर ली अब कार्यालय में उसके कुछ पैसे तो है नहीं अब सरकार क्या वसूल करेगी उसका अगर उसके पैसे होते वेतन है महीने का अंतिम दिन है तो वेतन तो बनी चुका है उसका काफी दिन काम कर लिया तो जो फल उसको तीस तारीख को मिलने वाला था उसमें से काट लिए जाएंगे वो जो, जो आगे मिलने वाला है उसमें हो सकते अथवा उधार में ही चल रहा है उसने एक लाख रुपए की चोरी कर ली भविष्य में वो जो कर्म करेगा अर्थात नौकरी करेगा सेवा देगा उसका जो वेतन आता जाएगा ही नहीं पैसे उसने एक लाख रुपए कर दिए जुआ खेल दिया और खत्म हो गए घर है ही नहीं उसका वो पैसे कहीं बेच के एक लाख दे ही नहीं सकता अर्थात पिछला कोई जमा है ही नहीं उसका तो उसके लिए न्याय व्यवस्था हो सकती है आगे जो वो कर्म करेगा उसमें से उसका स्टॉल में से धीरे धीरे कटता जाएगा जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे, वैसे कटता जाएगा ये भी एक न्याय व्यवस्था है इसमें अयुक्ति संगतता नहीं है तो भावी जो बुरे कर्म है उसमें से उस कर्म को भोगा हुआ माना जा सकता है यह पाप कर्म के लिए भी हो सकता है अन्यायपूर्वक जो दुख मिलाए हमारे को उसके लिए भी हो सकता है और अन्यायपूर्वक सुख के लिए भी हो सकता है किसी व्यक्ति ने रिश्वत ले ली उसका अधिकार तो नहीं था उन रुपयों के ऊपर एक लाख रुपए की रिश्वत ले ली और उससे मकान भी बना लिया मोटरसाइकिल ले ली और खा पी रहे सुख ले रहा है। अब उसका क्या करेगा ईश्वर जो रिश्वत रूपी कर्म किया गलत उसका तो दंड देगा ही उसको, वो तो अतिरिक्त, है। अब ये जो अतिरिक्त सुख उसने भोग लिया है इसके लिए क्या व्यवस्था हो सकती है पहली व्यवस्था पिछले कर्मों के अनुसार उसके भी कुछ ना कुछ तो पुण्य होंगे जिन पुण्यों का सुख फल उसको बाद में कभी मिलने वाला होता वो घटा दिए जाएंगे भाई तुमने तो ये ले लिया सुख मिल गया इसको अब आगे पिछले कर्मों का फल उसको नहीं मिलेगा उतनी मात्रा का अथवा मान लो पिछले शुभ कर्म है ही नहीं उसके लेकिन अन्यायपूर्वक धन लेकर के सुख भोग लिया तो क्या दूसरी संभावना हो सकती है कि भविष्य में जब वो अच्छे कर्म करेगा हर व्यक्ति अच्छे कर्म करता ही है उसका फल उसको आगे न दिया जाकर के ये मान लिया जाएगा कि पिछले जो शुभ जो उसने अन्यायपूर्वक सुख भोगा वो भोग चुका और उसको आगे फल नहीं मिलेगा उसका घटा दिया जाएगा उसमें एक ही संभावना हो सकती है और एक संभावना हो सकती है यदि हमको अन्यायपूर्वक दुख मिला तो ईश्वर के द्वारा हमारी क्षतिपूर्ति की जाए क्षतिपूर्ति कहते हैं और वह क्षतिपूर्ति इतनी होती है कि जितनी हमारी हानि हुई उतना तो हमको मिल ही जाता है जितनी हानि हुई उतना हमको मिल गया एक क्षतिपूर्ति का स्वरूप यह है एक लाख रुपए चोरी हुए एक लाख हमारे को मिल गए लेकिन मान लो हमारा हाथ कट गया तो ईश्वर उसी समय हाथ तो जोड़ता नहीं है क्षतिपूर्ति तो करता नहीं है वो हाथ तो कट गया जो जीवन भर कटा हुआ रहेगा अब भविष्य के जन्म में ईश्वर कुछ हाथ देगा तो वो आगे की बात है लेकिन वर्तमान में तो हमको हानि हो गई वर्तमान में तो हमको बहुत बाधाएं हो गई कष्ट हो गया तो ये जो अतिरिक्त दुख हुआ उसके बदले में अतिरिक्त सुख ईश्वर इतना दे देगा कि उसको कोई अफसोस नहीं रहेगा और इसके लिए उदाहरण अनेक बार आपके सामने रखा गया पिछले शिविरों में कि माँ ने बच्चे को एक लड्डू दिया बच्चे ने आधा लड्डू खा लिया आधे लड्डू को बंदर ले गया कौआ ले गया और बच्चा रोने लग गया कौ ने थोड़ी सी टोंच भी मार दी बंदर ने किया तो थोड़ा झपट्टा भी लगा खरों आ गई कुछ दर्द भी हुआ और बच्चे को दुख हुआ अब मां न्याय करेगी क्षतिपूर्ति करेगी तो कैसे करेगी दो क्यों आधा लड्डू ही तो गया है उसका आधा लड्डू गया तो आधा दे देगी एक तो ये क्षतिपूर्ति है लेकिन उतने से बच्चा संतुष्ट नहीं होगा क्योंकि उसको दुख हुआ है अतिरिक्त लेकिन माँ यदि एक लड्डू या दो लड्डू दे दे तो ये ऐसी क्षतिपूर्ति है जितने से बच्चा संतुष्ट हो जाए उसको दुख महसूस नहीं होगा बल्कि उसको अच्छा ही लगेगा आधा गया और मेरे को पूरा मिल गया संतुष्ट होगा वो पूरा तो जब हमारी लौकिक माँ ऐसा कर सकती है तो वो परम माता जो सबकी माता है हमारी इस माता से कई हजार गुना लाखों गुना हमसे दयालु है हमसे प्रेम करती है हमारा हित चाहती है वो तो वो क्षतिपूर्ति नहीं कर सकती और ये माँ तो चलो उसकी सीमा हो सकती है लड्डू है या नहीं है देवी शक्ति लड्डू होते ही हैं, ईश्वर के पास तो अनंत संभावनाएं हैं किस तरह से कहां हमारी क्षतिपूर्ति करे अनंत संभावनाएं तो अगर हमको अन्याय पूर्वक दुख मिलता है तो उसकी क्षतिपूर्ति ईश्वर अवश्य करेगा और ये हमको इसलिए मानना चाहिए क्योंकि हम मानते हैं ईश्वर न्यायकारी है यदि हम क्षतिपूर्ति को न माने तो फिर यह मानना पड़ेगा कि ईश्वर न्यायकारी नहीं है लेकिन उस पिछले सिद्धांत को हम कभी नहीं छोड़ सकते ईश्वर तो न्यायकारी है शब्द शास्त्र से ऋषियों के वेद से सिद्ध है इसलिए हमको क्षतिपूर्ति की बात माननी होगी और यदि किसी ने अतिरिक्त ले लिया है दूसरे से अन्यायपूर्वक तो वहां पर अधिग्रहण का सिद्धांत हमको मानना होगा किसी ने रिश्वत लेके बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया है तो सरकार क्या करती है उसकी धन संपत्ति का अधिग्रहण कर लेती है उसको भोगने नहीं देती, कर लेती है। कुछ दिन भोग भी लिया लिया तो तो जो है वो कर लिया जाता है, वो कर जाता अतिरिक्त। और वैसे हमारे पुण्य ऐसे थे कि आगे हमको दस लाख रुपए मिलने थे तो एक लाख रुपए घट जाएंगे आगे हमको नौ ही लाख मिलेंगे ये अधिग्रहण का सिद्धा तो इन सबको करके अगर हम सोचेंगे तो बहुत कुछ निर्णय आ सकते हैं अब आपके मैं प्रश्नों को आमंत्रित करूंगा उसको आप विचार कर लीजिए संक्षेप से प्रश्न पूछना है बहुत उदाहरण नहीं देने नहीं तो समय निकल जाएगा केवल सिद्धांत अभी हाथ नीचे रखिए मैं कल वाले प्रश्नों का कुछ बता देता हूं तब तक आप अपना प्रश्न विचार लीजिए और मैंने पूछा है कि निष्काम कर्म से भौतिक फल नहीं मिलेगा तो उन्नति कैसे होगी कल निष्काम सकाम निष्काम कर्म की बात थी तो आपका प्रश्न है कि निष्काम कर्म इन्होंने तात्पर्य ले रहे हैं कि उससे भौतिक फल तो कुछ मिलेगा नहीं निष्काम कर्म का फल हम क्या मानते हैं मुक्ति मानते हैं वैसे आपको सिद्धांत तय बताया कि मुक्ति जो फल है वो ज्ञान का है कर्म का नहीं है कर्म मुक्ति नहीं देता कर्म मुक्ति में सहायक होता है लेकिन अंतिम कसोटी ज्ञान है ये विषय आपके सामने रखा जा चुका है तो कह रहे निष्काम कर्म का भौतिक फल नहीं मिलता तो उन्नति कैसे होगी तो निष्काम कर्म का भी भौतिक फल होता है निष्काम कर्म का भी भौतिक फल होता है एक व्यक्ति निष्काम रूप से खेती कर रहा है एक सकाम रूप से कर रहा है सकाम निष्कामता की कसौटी जो कल आपको बताई थी मुक्ति की प्राप्ति के लिए जो कर्म किया जाता है अथवा मुक्ति प्राप्ति में सहायक साधनों को पाने के लिए जो कर्म किया जाता है उसको निष्काम कर्म कहते हैं और भौतिक सुखों को पाने के लिए जो यत्न किया जाता है उसको सकाम कर्म कहते हैं तो एक निष्काम व्यक्ति भी अगर खेती करेगा खेती वो भोग के लिए नहीं कर रहा है मुक्ति प्राप्ति के लिए कर रहा है मुक्ति प्राप्ति के लिए अन्न आवश्यक है इसलिए कर रहा है तो वो अगर खेत में बीज डालेगा तो गेहूं उसका भी उक्के आएगा तो यह जो कथन है कि निष्काम कर्म का भौतिक फल नहीं होता ऐसी बात नहीं है निष्काम कर्म का भी भौतिक फल आता है सकाम कर्म का भी भौतिक फल आता है अंतर है सकाम कर्म से हम भोग की तरफ जाते हैं निष्काम कर्म से हम मोक्ष की तरफ जाते हैं निष्काम कर्म से हमारे मन की पवित्रता बढ़ती है और इसके अंदर आपको प्रमाण दूं सांख्य दर्शन का एक सूत्र है काम्या काम्यविशेषा साध्यत्व अविशेषा काम्य कर्म और अकाम्य कर्म काम्य कर्म का मतलब है सकाम कर्म और अकाम्य कर्म का मतलब है निष्काम कर्म जिसमें कामना नहीं है हमारी उसमें कहते हैं उसमें भी साध्यत्व की अविशेषता है जो फल आने वाला है परिणाम आने वाला है वो सामान्य ही आएगा भौतिक रूप से भौतिक रूप से सामान्य ही आएगा एक व्यक्ति सकामता से कपड़ा बुन रहा है पैसा कमाना है और उस पैसे से उसको भोग भोगना है भौतिकवादी है पूरा और एक व्यक्ति आध्यात्मिक है और मुक्ति प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहा है और वो भी कपड़ा बुन रहा है वो निष्काम कर्म हुआ उसका लेकिन कपड़ा तो उसका भी बुना जाएगा इसलिए निष्काम कर्म करने से जो भौतिक उन्नति नहीं होगी ऐसी बात नहीं है वैसी ही भौतिक उन्नति होगी बल्कि ज्यादा अच्छी होगी दूसरा इनका है कि प्रारब्ध में पहले और बाद में फल ईश्वर की मर्जी से होता है किस कर्म का फल पहले हो किस कर्म का बाद में हो ऐसा ही प्रश्न है आपका तो ये ईश्वर की मर्जी से होता है ऐसा विभेद ईश्वर क्यों करता है कर्म के बारे में हम शत प्रतिशत पूरा नहीं जान सकते ईश्वर कैसे करता है किन कर्मों का फल पहले देता है किन का बाद में देता है ये हम पूरी पूरी तरह नहीं जान सकते लेकिन फिर भी थोड़ा संकेत योगदर्शन व्यासभाष्य में मिलता है कि जो कर्म दीनहीन गरीब निर्बल इनके प्रति विशेष आक्रोश के साथ किए जाते हैं उनकी हानि की जाती है उसका फल जल्दी मिलता है समर्थ के प्रति जो अन्याय किया जाएगा उसका फल जल्दी नहीं मिलता लेकिन जो निर्बल निर्धन दीनहीन जो हमारे शरणागत है उसके खिलाफ कुछ कर देना जो हम पे विश्वास रख के आया है उसका विश्वास तोड़ देना इन ऐसे कर्मों का फल पाप के रूप में शिकराता है जो महापुरुष है योगी लोग हैं धर्मात्मा है उनके प्रति किया गया पाप उसका फल जल्दी आता है गरीब की हाय बहुत बड़ी मानी जाती है वो हाय लगती है, तो एकदम फल आएगा तुरंत यह ऐसी व्यवस्था दूसरा शुभ कर्म भी जो धर्मात्मा महात्मा लोग हैं उनकी पूर्ण भक्ति श्रद्धा से जो सेवा की जाती है उनका सहयोग किया जाता है ऐसे पुण्य कर्मों का फल भी छीघ्राता है इतना वहां पर संकेत है और बाकी तो फिर ईश्वर कह सकता है मेरे और पढ़ने में नहीं आया कि किसका फल जल्दी होगा लेकिन किसको कैसी स्थिति है वो ईश्वर ईश्वर इसको निर्णय करेगा कि प्रश्न है है कर्म के आधार पर जन्म देता है, तो क्या मृत्यु का समय भी होता है कर्म के अनुसार फल दे रहा है तो आयु भी उसने पिछले कर्मों के अनुसार दी तो निश्चित समय है उसका ऐसे इस प्रश्न का उत्तर मैं शुरू में दे चुका हूं जो मैंने वर्गीकर वर्णन किया था तो इन्होंने आगे लिखा है तो क्या दुर्घटना में भी किसी की मृत्यु हो जाती है यह भी क्या ईश्वर की तरफ से व्यवस्था है इसका भी उत्तर आ चुका है मेरी समझ अभी तक यह बनी है ये ईश्वर की व्यवस्था से नहीं है ये व्यक्ति की खुद की असावधानी हो सकती है या दूसरे चालक की असावधानी हो सकती है अथवा कई बार यंत्र भी ऐसा टूट जाता है अचानक उसमें कुछ टूट गया अंदर और वो पलटा खा गया और व्यक्ति मर गया एक एक करके देखिए आयु निश्चित नहीं है देखिए इसको थोड़ा सा समझने की बात है मैंने शुरू में इसका वर्णन किया पिछले कर्मों के अनुसार जो हमको आयु मिली वो निश्चित है लेकिन इसके साथ दूसरी बात क्या कही वर्तमान का पुरुषार्थ अथवा पुरुषार्थहीनता उसमें उसका भी तो परिणाम आएगा आयु पे वो न्यूनादित हो सकती है इसी स्थिति में पिछले कर्म के अनुसार हमको आयु मिली मान लीजिए 80 वर्ष और 50 वर्ष की आयु में दुर्घटना हो गई ये दूसरे ने अन्यायपूर्वक हमको दुख दे दिया तो अब जो 30 साल बचे इसकी क्षतिपूर्ति ईश्वर करेगा ये मृत्यु थी आकस्मिक मृत्यु होती है आयुर्वेद के अंदर काल अकाल मृत्यु का वर्णन चरक संहिता में आया उन्होंने समझाने के लिए कहा कि एक प्रकार की मृत्यु हो सकती है तरह तरह की मृत्यु हो सकती है उसमें केवल एक मृत्यु स्वाभाविक है बाकी 100 तरह की मृत्यु अस्वाभाविक है रोग के कारण हो गया अकाल के कारण हो गया भूकंप के कारण हो गया युद्ध के कारण से हो गया दुर्घटना में गिर गया किसी बैल ने सींग मार दिया किसी व्यक्ति ने मार दिया ये सब आकस्मिक मृत्यु हैं अस्वाभाविक मृत्यु हैं स्वाभाविक मृत्यु आप अति को आप देखेंगे बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं झुक जाते हैं इंद्रिया काम करना बंद कर देती हैं और फिर वो जाते हैं वो स्वाभाविक मृत्यु है तो अस्वाभाविक मृत्यु हमारी होती है यदि उस अस्वाभाविकता में हमारे अपने कर्म कारण हैं, तब तो कोई बात ही नहीं है हमारा वर्तमान कर्म ऐसा था लेकिन अन्यों के द्वारा अन्यायपूर्वक हमको अस्वाभाविक मृत्यु प्राप्त होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति ईश्वर के द्वारा अवश्य हो जाएगी ईश्वर के नियम है लेकिन ईश्वर साक्षात यूं मारता थोड़ा है साक्षात नहीं मारता अब ये भवन बना हुआ है कितने दिन में जीर्ण शीर्ण होगा कोई ईश्वर जीर्ण शीर्ण थोड़ा करता है साक्षात नियम बने हुए हैं ईश्वर की व्यवस्था से जैसी जैसी परिस्थिति आएगी उसके अनुसार वो स्वतः जीर्ण होगा ठीक है आप हाँ कुछ कारण कारण तो है। बिना के तो बिना के कोई कार्य होता ही नहीं है लेकिन वो कारण हमारा कर्म ही है ये आवश्यक नहीं है दूसरे का कर्म भी हो सकता है दूसरे की क्रिया भी कारण हो सकती है एक, एक, एक, एक, एक ठीक है। तो इसमें कोई नहीं बैठिए है। बैठिए है। है जिस मृत्यु का कारण हमारा गलत खान पान रहन सहन तनाव है देखिए जिस मृत्यु का जिस मृत्यु का कारण हमारा गलत खान पान रहन सहन रोग के कारण हुए उसमें हम कारण है हमारा अपुरुषार्थ गलत कर्म कारण है इसको स्वाभाविक मृत्यु नहीं कहेंगे अस्वाभाविक मृत्यु है स्वाभाविक मृत्यु ठीक तरह से चलते हुए भी नियमों को पालन करते हुए भी जो मृत्यु हमारे को आने ही वाली है अटल सत्य है वो स्वाभाविक मृत्यु है यह रोक के कारण रोक के कारण जो हमको मृत्यु हुई है हमारे गलत रहन सहन खान के वो हमारी अस्वाभाविक मृत्यु है आइए देखिए नहीं एक मिनट आप बैठिए कृपया ऐसे नहीं अनुशासन में हमको रहना है आपको जब पूछा जाएगा तब आप करिएगा ऐसे नहीं बोलिए बैठिए अस्वाभाविक मृत्यु थी वो उसकी जो क्षतिपूर्ति होगी अभी तो ईश्वर जानेगा आप और हम नहीं समझ सकते कर्म की बड़ी गहन गति होती है कब कैसे क्या ईश्वर करता है हम तो थोड़ी थोड़ी उहापोह कर रहे हैं शास्त्रों के आधार पर क्या होगा ये तो ईश्वर जाने या तो आपकी हमारी समाधि लगेगी तो आप ईश्वर से पूछ लेना संविदान जी का क्या किया वो बता देगा मैं नहीं बता सकता अगर मोक्ष हो गया तो फिर कोई बात ही नहीं है जो मोक्ष हो सकता है देखिए इसमें सांख्य दर्शन का एक सूत्र है कि चक्रवर्त धृत शरीर है उन्होंने कहा कि जो जीवन मुक्त तो हो गया है उसका शरीर कब तक चलेगा उसने अविवेक को तो नष्ट कर दिया अब बंधन क्यों है उसका तो उन्होंने कहा कि चक्रवत धृत शरीरा, जैसे कुम्हार का चाक होता है उसको वेग दे दिया जाता है डंडे से और डंडा उठा के एक तरफ रख दिया वो चाक कब तक चलेगा जब तक वेग रहेगा अगर कोई बीच में उसको आके रोक दे तो तब रुक जाएगा और अगर रोका नहीं बीच में तो चलता रहेगा जीवन मुक्त व्यक्तियों के लिए व्यवस्था है कि अगर कोई बीच में उनको मृत्यु दे दे किसी तरह वो तो मुक्ति में ही जाने वाले हैं वो तो जीवन मुक्त हो चुके हैं लेकिन अगर कोई बीच में नहीं मार रहा है तो जब तक स्वभाव है वो शरीर चल रहा है प्रारब्ध कर्मों के वशात उसका वेग बना हुआ है प्रारब्ध कर्मों का वेग जब तक जी रहा है तब तक जी रहा है जैसे ही शरीर छूटा वो मुक्ति में ही जाने वाला है आप पूछ बैठिए ऐसा सिद्धांत नहीं है इनका प्रश्न है कि चार हमारे शुभ कर्म है दो दुष्कर्म है तो क्या उसमें वो घट गट जाएंगे घटेंगे नहीं ऐसा नहीं कह रहा हूं बुरे कर्म का फल अलग भोगना होगा अच्छे कर्म का फल अलग भोगना होगा अलग अलग दोनों का भोगना होगा ऐसे घटा बड़ी यू नहीं होती है वह मैं दूसरे संदर्भ में बोल रहा था भैरी जी ये हमारे को शरीर मिला है ये जो हमको शरीर मिला है जाति मिली है जो परिवार मिला है जो बुद्धि हमको जैसी मिली है जो ये सब हम है जी नहीं नहीं, हमारी क्रियाओं का परिणाम नहीं वो हमारे क्रियाओं का फल है वो क्रियाओं का फल है हमारा वो हमने नहीं लिया है अपने आप नहीं हुआ है वो ईश्वर की व्यवस्था से हुआ है फल हम कहा कहेंगे परिभाषा में फिर दोहराता हूं जहाँ कर्मों को जान करके कर्मों के अनुसार हमको दिया जाता है वो फल कहलाता है तो जो हमको जन्म मिला है शरीर मिला है हमको परिवार मिला है ये ईश्वर ने हमारे कर्मों को जान करके उसके अनुसार दिया है और किसी का हस्तक्षेप नहीं है इसमें माता पिता केवल निमित्त बनते हैं लेकिन आत्मा कौन सी वहाँ शरीर में आ रही है उस गर्भ में कौन सी आत्मा आएगी ये ईश्वर के ऊपर निर्भर है माता पिता कुछ नहीं जानते इस विषय में तो ये ईश्वर की कर्मफल व्यवस्था से होता है आप आप बैठिए आप बैठिए नहीं देखिए अनुशासन के आधार पे हमको चलना है आपका एक प्रश्न हमने कहा और भी आप जैसे बहुत लोग बैठे हैं समय की सीमा है उसके अनुसार करेंगे आप बाद में पूछ सकते हैं अवसर मिला तो आप बोलिए आप पूछ रहे थे कुछ हाँ बोलिए जाति आयु और भोग तो भोग तो मतलब उसमें हमारे जितने साधन है सब आ गए मकान भी आ गया शरीर भी आ गया और परिजन भी आ गए हमारे आसपास में क्योंकि सुख और दुख हमारे को केवल वस्तुओं से ही नहीं मिलता हमारे आसपास कैसे लोग हैं और उसमें तरतमता अपने कर्मों के अनुसार होगी कोई गरीब परिवार में है लेकिन उसके जो माता पिता है या परिजन है वो बहुत अच्छे है व्यवहार बहुत अच्छा है एक धनी के यहाँ पैदा हुआ है लेकिन पैसा तो है बहुत सारा उतना तो सुख उसको रहेगा लेकिन आपस में इतनी कटुता है और स्नेही नहीं है तो वहां वो दुखी रहेगा ये कर्मों के अनुसार से हो सकता है हाँ। बैठिए भविष्य में जो दुर्घटना होने वाली है अगर उसके कारण बन रहे हैं तो संभावना तो ईश्वर कर सकता है कि इस व्यक्ति चालक ने शराब पी रखी है अब डगमगाना मगाना इसने शुरू कर दिया है बैठे हुए लोगों को पता नहीं लग रहा हो लेकिन ईश्वर को तो पता है जो चीज अभी चल रही है उसका ईश्वर को पता है लेकिन दुर्घटना हो ही जाएगी निश्चित और इस जगह पे होगी इस समय होगी ऐसा तो ईश्वर को भी नहीं पता हो सकती है यह संभावना है जिस समय हो रही है दुर्घटना वो ईश्वर को पता है कि हाँ हो रही है होते समय तो तत्काल जान है ईश्वर और संभावना के रूप में भी ईश्वर हमसे बहुत अधिक अच्छी तरह से संभावनाएं कर सकता है उस रूप में जानता है लेकिन ये होगी ही ये ईश्वर को भी नहीं पता है यहां से अभी समापन होगा तो मैं इधर से उठ के जाऊंगा या इधर से उठ के जाऊंगा ये ईश्वर भी नहीं जानता क्योंकि अभी मैंने भी निर्णय नहीं किया है ना? इनका प्रश्न है कि जो अन्याय पूर्वक किसी की मृत्यु होती है तो ईश्वर न्यायकारी होते हुए भी उसको बचा क्यों नहीं पाता है ठीक है ईश्वर न्यायकारी है लेकिन उसका एक सिद्धांत है कि कर्म फल की उसने हमको स्वतंत्रता दे रखी है यह भी एक उसकी उसी के दीवी छूट है क्योंकि अगर कर्म फल की स्वतंत्रता नहीं होगी तो फिर सारा कर्म का व्यवहार ही नहीं होगा एक मिनट रुकिए, तो मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है ये मानते हैं आप सिद्धांत अगर ईश्वर हर बुरे काम करने वाले को रोकने लग जाए तो कर्म की स्वतंत्रता कहां हुई कर्म की स्वतंत्रता नहीं होगी तो वो कर ही नहीं पाएगा फिर तो हम कठपुतली हो जाएंगे कर्म की स्वतंत्रता का मतलब यही है कि हम वो, हम चाहे तो अच्छे कर्म करें चाहे तो बुरे कर्म करें तो ईश्वर रोकता नहीं इसलिए ईश्वर अपने नियम को कभी तोड़ता नहीं है उसने अपने कर्मों का हमारे कर्म की करने की स्वतंत्रता दे रखी है अपने बनाए हुए इस नियम को वो तोड़ता नहीं है उसको फल नहीं कहेंगे वो फल नहीं है मैं शुरू से इसी बात को रख रहा हूं उन पिछले सिद्धांतों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये समस्या ही नहीं आएगी इसको फल कैसे कहेंगे एक आतंकवादी ने निर्दोष को मार दिया आतंकवादी उसके कर्मों को जानता था क्या मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए नहीं तो उलझे रह जाएंगे नहीं जानता था नहीं जानता तो बिना जाने कर्म का फल होता ही नहीं है बिना जाने कर्म का फल होता ही नहीं है तो उस आतंकवादी ने कर्म का फल नहीं दिया कर्म का फल नहीं दिया उसने मृत्यु हुई उसका कौन निषेध कर रहा है अन्याय पूर्वक जो कष्ट हुआ उसकी क्षतिपूर्ति ईश्वर करेगा यह ईश्वर की न्यायकारिता है क्योंकि ईश्वर ने कर्म करने में स्वतंत्रता दे रखी है वो अपने नियमों को भंग नहीं करता जिन नियमों को बनाया है उसको हमेशा पालन करता है देखिए हो सकता है आपके लिए विषय नया हो उत्तर तो मैंने दे दिया है लेकिन इतना समय नहीं कि मैं उसको व्यापक समझा करके आपको बताऊं इसलिए संक्षेप से उत्तर दिया है उत्तर यही आएगा बार बार पूछेंगे मैं यही उत्तर दूंगा लेकिन आपको शायद समझ में तब आए जब मैं व्यापक रूप से बताता इसको पंद्रह बीस मिनट व्याख्या करता तो आपको समझ में आता आप बोलिए अ... देखिये जो चार कर्म थे शुक्ल सकामता और इस सब की दृष्टि से देखें तो शुक्ल कर्म सबसे ज्यादा जिसमें कि पाप कर्म भी नहीं है और उससे भी ऊंचा देखेंगे तो निष्काम कर्म सबसे ऊंचे हैं जो कि न तो शुक्ल है न कृष्ण हैं निष्काम कर्म सबसे ऊंचे हैं उससे नीचे शुक्ल कर्म उससे नीचे शुक्ल कृष्ण मिश्रित कर्म और सबसे नीचे कृष्ण कर्म कामना अवश्य होती है अवश्य होती है बैठिए, हाँ कोई भी कार्य करेंगे तो उसके प्रति कामना तो अवश्य होगी संभवत आप उस दिन नहीं थे मैंने दो या तीन दिन पहले इस बात को रखा था कि बल्कि शायद कल ही रखा होगा आप भी थे शायद उसमें निष्कामता का ये मतलब नहीं है कि कोई भी कामना ना हो निष्कामता का ये मतलब नहीं है कि कोई भी कामना ना हो स्वामी दयानंद जी ने निष्कामता की परिभाषा ऋग्वेद आदि भाषा भूमिका ने मैं स्वयं की है मुक्ति प्राप्ति की इच्छा से जो कर्म किया जाता है उसको निष्काम कर्म कहते हैं बिना कामना के तो कोई कर्म होगा ही नहीं इसलिए निष्काम तक आप ये अर्थ ना लगाएं कि कोई कामना ही नहीं है बिना कामना के तो मूर्ख व्यक्ति भी प्रवृत्त नहीं होता कामना तो रहेगी निष्कामता का मतलब है मुक्ति प्राप्ति की इच्छा जो आप बोलिए इनका प्रश्न है कि अच्छे और बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलता है एक ही सिद्धांत है फिर यह भी कहते हैं साथ में कि कर्म दग्ध बीज हो जाते हैं उनका फल नहीं मिलता तो देखिए एक होता है सामान्य नियम एक होता है विशेष नियम सामान्य नियम यही है कि बिना फल को भोगे कर्म, बिना फल को भोगे कर्म समाप्त नहीं होता कर्म का फल अवश्य मिलता है एक सामान्य नियम है और अटल नियम है लेकिन इससे आगे कुछ स्थिति ऐसी हैं और शास्त्र से इसके संकेत मिलते हैं कि जो योगी हो जाते हैं ऊंचे स्तर के जिन्होंने अपने क्लेशों को पूरी तरह नष्ट कर दिया है दग्ध बीज कर दिया है उनके कर्मों का, का फल क्यों मिलता है ईश्वर कर्मों का फल हमको क्यों देता है क्या उद्देश्य है उसका पुण्य कर्म का फल क्यों देता है पाप कर्म का फल क्यों देता है क्या पाप कर्म का फल हमको दुख देने के लिए परेशान करने के लिए देता है सुधारने के लिए देता है और पुण्य कर्म का फल हमको किस लिए देता है भोग विलास में फसाने के लिए देता है प्रोत्साहित करने के लिए देता है प्रोत्साहन किसको होता है जो अभी जिसके लिए और ऊंची प्रगति का स्थान हो दसवीं कक्षा है तो ग्यारहवीं तक पढ़ेगा पीएचडी करेगा डिलीट करेगा और ऊंचा बढ़ेगा जिसको ऊंचा चढ़ने का अवसर और है उसी को तो प्रोत्साहित किया जाता है जो पूरी एवरेस्ट पे चल गया अंतिम पे उसको प्रोत्साहन की जरूरत नहीं है इसी तरह से सुधार की बात है पाप कर्मों का फल दुख के रूप में हमको सुधार के लिए देता है और जो पूरा सुधर गया जो पूरा सुधर गया उसको पाप कर्मों का फल देने की जरूरत क्या है सुधारना प्रयोजन ही नहीं रहा वो तो सुधर गया तो जो जीवन मुक्त हो चुका है वो अंतिम स्थिति को प्राप्त कर चुका है इसलिए उसको प्रोत्साहन की कोई जरूरत नहीं है उसको पुण्य कर्मों का फल भी नहीं मिलता गए उसके लिए पुण्य कर्म कोई महत्व ही नहीं रखते दूसरा जो पाप कर्म थे उसके कुछ बचे हुए थे यदि वैसे तो बहुत कम बचे हुए होंगे क्योंकि जीवन से कई जीवनों से वो अच्छे कर्म कर ही रहा था अब भी जो बचे हैं उनका भी फल उसको नहीं मिलेगा क्योंकि अब वो तो सुधर चुका जितना सुधरना है तो कोई प्रयोजन ही नहीं बसता ईश्वर का कि पुण्य का फल क्यों दे और पाप का फल क्यों दे इसलिए वो अपवाद के रूप में स्थितियां हैं मेरे को अभी ऐसा समझ में आता है सब ऐसा नहीं मानते और विद्वानों में इसमें विचार की भिन्नता भी है मेरे को जो समझ में आया वो मैंने आपके सामने रखा और हालांकि ये बहुत व्यापक विषय है और उसके लिए प्रमाण हैं अपने आप में